द्यात्वा ध्यार्धन सुधी स्तुते न्यायोधिनी अखिलागम संचारी अखिलगमसारीख्यम पर महध्याय तनुते अखिलु आगमेशील प्रतिपा कौन है श्री कृष्णाख्यम श्री कृष्ण आख्या यश कृष्णाख्यम वो कौन है परम और मह तो परम मह परम परम का ये लक्षण देते हैं निरतिशय सती क्षय शून्यत्व ये परम का लक्षण निरतिशय है और क्षय शून्य भी है नहीं तो परम जो निरतिशय आज निरतिशय है तो फिर कल वो निरतिशय नहीं हो सकता है तो इसलिए कहते हैं क्षय शून्यत्व भी है निरतिशत सतिक्षय तो ये परम का लक्षण है इस प्रकार की परम और मह मह कहते हैं मह पूजा धातु से असुन प्रत्यय होता है उदि होने से महस और द्वितीयांत तो हो गया मह अखिलागम संचारी श्री कृष्णाख्यम परम मह ये सब अंत है इसको कर्म है नपुंसक होने से अखिलागम संचारी ध्यात्वा ध्यान करके कौन गोवर्धन गोवर्धनशुदि गोवर्धन शुद्धिश्च अर्थात सुष्टु धीर स शुद्धि न्यायोधि तनुते न्यायोधिनी बुधधातु से अगर ये निनी प्रत्यय करेंगे तो निनी प्रत्यय करेंगे अर्थात बोधम शीलम य तो न्याय बोधुम शीलम यश न्याय को जानने का जिसका स्वभाव तो यहाँ न्याय को जानने का स्वभाव न्याय बोधिनी का नहीं है न्याय को बताने का स्वभाव इसलिए यहाँ बुद्ध धातु से पहले नीच करेंगे तो हो जाएगा धातु बोधि बोधि के आगे फिर इणिनि करेंगे तो अणिनी करने से तो अनिधाधु आर्धातु को रहने से नीच लोप हो गया अन्य से बोधिन तो आगे न्याय बोधिनी स्त्रीलिंग होने से बोधिन अग्रण्यपयोगी को अर्थात बुद्ध बोध नीच अग्रणिनी न्याय बोधिनी अर्थात न्यायम बोधयितुम शीलम यशिया तो मह महपूजाया धातु है उसे असुन प्रत्यय होता है महस मह अर्थात ये पूज्य है महाशब्द का तो पूज्य तो सारे आगमन में प्रतिपाद्य जो श्री कृष्ण रूप का ये परम मह है मतलब पूज्य है और परम है उसको ध्यान करके ये सुधीर गोवर्धन न्याय बोधिनी का तनते विस्तारम अर्थात इसका रचना करते हैं। उसमें एक जो एक, दो तीन चार लिखे हैं ना ये खंडान दिखाते हैं गोवर्धन शुद्धि न्यायोधि तनुते इतना प्रथम वाक्य हो गया आगे हो जाएगा तो तनुते किम कृत्वा कहते हैं अखिलागम संचारी श्री कृष्णाख्यम परम महम ध्याको कहते हैं खंडा खंडान्वय पहले आप क्रिया क्रियाकर्म और कर्ता इतना कह दीजिए गोवर्धन सुधि न्यायवोधि निम्न तनुते इतना मुख्य वाक्य हो जाएगा आगे सब अनुसंगी जो है उनको जोड़ना है उसको कहते हैं खंडान्वय और दंडान्वय करेंगे एक ही बार सीधा कर देंगे तो अखिलागम संचारी श्री कृष्णाख्यम परम महम ध्यात्वा गोवर्धन सुधि न्यायवोधि तन्ते तनुते कहते हैं दंडान्व अच्छा आगे चिकित्सित ग्रंथ से निर्विघ्न परिसम इष्ट देवता नमस्कारात्मक मंगल शिष्य शिक्षा ग्रंथादो निवधनाती, इति चिकित्सित इसका विग्रह क्या कहेंगे चिकित्सित हो गया ना निष्ठा हो गया इसलिए तो चिकित्सा हो गया कर तो चिकित्सित हो जाएगा तो करतुम इष्ट चिकित्सित ग्रंथ से निर्विघ्न अर्थम निर्विघ्न क्रिया विशेषण है निर्विघ्न तथा परिसम्ति परिसम्ति क्रिया है देशी तो क्रिया का विशेषण हो गया निर्विघ्नम अर्थात निर्विघ्न यथा तथा तथा परिसमि ये दक्षिण पार्श्व में किरणावली में चतुर्थ पंक्ति में देखिये तृतीय पंक्ति का अंतिम निर्विघ्न दिया न विद्य विघ्नो यहां निर्विघ्नपरिमा इसका विग्रह देते हैं निर्विघ्न परिस अर्थात प्रयोजन यथ कि इष्टेवता नमस्कारात्मक मंगल मंगल हो गया विशेष उसका दो विशेषण देते हैं एक हो गया निर्विघ्न परिसाप्ति अर्थम मंगलम प्रयोजन सूचक और मंगल का स्वरूप कहते हैं इष्ट देवता नमस्कार आत्मकम मंगल तो इष्ट देवता जो है तस्य नमस्कार वही आत्मा आत्माता स्वरूप मंगल किस प्रकार है कि तो इष्ट देवता को नमस्कार करना यही यहां मंगल है <coughs> क्यों करते हैं प्रयोजन क्या है कहते तो निर्विघ्न परिसमाप्ति ये प्रयोजन का तो ठीक है ये प्रयोजन हुआ किंतु आप यहाँ क्यों उसको लिखते हैं कहते हैं शिष्य शिक्षार्थम अर्थात मंगलम कुरिया इस प्रकार के आगे परंपरा में शिक्षा देने के लिए ग्रंथादो निवर्तनाति क्योंकि जो इष्ट देवता का नमस्कार करेगा वो तो मन में होना चाहिए नमस्कार ये, मन में होना है तो कहते हैं शिक्षा देने के लिए ग्रंथादो निबधनाती आगे किरणावली में दक्षिण पार्श्व पंचम पंक्ति द्वितीय पारा इदम अपि दर्शितम मंगलम करणम मंगल किस लिए करता है किस लिए करता है मंगल परिसम्ति के लिए परिसमाप्ति के, के, के, के लिए मंगल करता है और परिसम्ति कैसे होगा वो निर्विघ्न होगा निर्विघ्न के लिए मंगल नहीं कर रहा है परिसम्ति के लिए मंगल कर रहा है इसलिए कारण क्या हो गया मंगलम कार्य क्या हुआ परिसमाप्ति तो इसको कहते हैं मंगलम करणम और विघ्न ध्वंस व्यापार वो तो बीच में क्यों कहते तो कार्य हो गया परिसमाप्ति ये जो विघ्न ध्वंस हुआ ये व्यापार है व्यापार का लक्षण क्या है जनकत्व तत्पद से, से? करण तो यहाँ करण कौन है मंगल मंगल जन्य है विघ्न ध्वंस हुआ।, हुआ तो तन्य तो सती ये विघ्न ध्वंस प्रथम लक्षण घटा अंश द्वितीय अंश क्या है तजन्य जनक तत्पद से किसको लेंगे मंगलो को मंगल जन्य कौन है परिसम्ति परिसम्ति का जनक है विघ्न ध्वंस तो होने से तत्जन्य तो सती तत्जन्य जनक तुम मंगलम मंगल करघ्नध्वंस व्यापार समाप्तित्व तथाविन्न प्रति मंगल्छिप्ति के प्रति मंगल कारण है तथा समाप्तित्व समाप्तित्व कहते किम कि घटावि किम ऐसे समाप्तिवच्छिन्नम किम समाप्ति तो समाप्ति समाप्ति प्रति मंगलत्वावच्छिन्नम कारणम मंगलत्वावच्छिन्नम तो किम मंगल ये नया एक भाषा आप कहेंगे कि समाप्ति के प्रति मंगल कारण है कहते हैं ये जब हम तक पदकृत्य पढ़ते थे वो चलेगा अभी जब न्यायबुद्धनी पढ़ेंगे तो ये भाषा कहना पड़ेगा समाप्तिवच्छिन्नम प्रति मंगलत्वावच्छिन्नम कारणम इतनी कार्यकारण भाव हुआ एवं समाप्ति प्रति विघ्न समाप्ति के प्रति विघ्न ध्वंस भी कारण होगा होगा और वो व्यापार कहा गया था विघ्न ध्वंस के प्रति मंगल कारण हुआ समाप्ति के प्रति विघ्न ध्वंस कारण और विघ्न ध्वंस के प्रति मंगल कारण हुआ तो इसलिए विघ्न ध्वंस बीच में आया तो व्यापार स्थानीय हुआ तो मंगल जन्यो विघ्न ध्वंस तमाप्तिर इति व्यापारो द्वार व्यापार कौन हुआ विघनध्वंस हो गया व्यापार उसको द्वार भी कहते है द्वारत्व त्जन्य तो सती तजन्य जनक व्यापारो को द्वारा है अच्छा यथा तत्पदने ने मंगलम ग्राह्य तजन्य तो सती तत्पद से मंगलो लेंगे मंगलोजन्य हो गया विघ्न ध्वंस आगे पुनः द्वितीय तत्पदन द्वितीय तत्पद कहाँ है तत्जन्य पुनः द्वितीय तत्पदन मंगलम ग्राह्य मंगल जन्य हो गया समाप्तिर तनक सए विघ्नद्वंस तो होने से द्वार व्यापारत्व का लक्षण आ जाएगा उपपन्नम अच्छा मंगल मंगल मंगल जन्य विघ्नस सति मंगल जन्य कौन होगा विघ्नद्वस और मंगल जन्य मंगलजन्य सप्तेर्जनक तो जन्य जनक कार्य कार्य कार्य होगा समाप्ति उसका जनक विघ्न से बीच में आया तो व्यापार हो गया अच्छा ठीक है तो समाप्ति आगे ठीक है आज यहाँ तक और एक पंक्ति देख लीजिए आगे मंगलम अत्र उसका एक पंक्ति छोड़ करके नीचे दिया ना मंगलम अत्र मंगल नमस्कार तो क्यों नमस्कार नमस्कारात्मक मंगलम कहा गया मंगल नमस्कार नमस्कार क्या है सच स्व अपकर्ष बोध अनुकूल व्यापार स्व अपकर्ष स्वस्य अपकर्ष मैं छोटा हूं इसको बताने के लिए जो व्यापार करेगा उसको कहा जाता है नमस्कार अथवा अपर उत्कृष्ट बोध अनुकूल व्यापार स्व अपकर्ष अथवा अन्य से उत्कृष्ट उत्कृष्ट अन्य उत्कर्ष स्व अपकर्ष अथवा आगे दे दिया स्व अवधिक उत्कर्ष बतया ज्ञापन मेरे अपेक्षा आप में उत्कर्ष है अथवा मेरे में आपसे अपकर्ष है ये दोनों का ये अच्छा सच स्व अनुकूल कृतिमत्व संबंधे न आत्मनि बर्तते अच्छा यहाँ और थोड़ा विचार है कार्य कारण को एक अधिकरण में रहना पड़ेगा तो तो का ये दृष्टांत है स्मरण है अब अग्नि जलाएंगे इधर और चावल का हांडी को बांध कर रखेंगे वृक्ष में तो उससे ये कार्यकारण भाव नहीं होगा कहते हैं अग्नि तो है क्यों वोदनों में ये मृत्युत्व तो नहीं आया कार्य कारण समान अधिकरण नहीं हुआ तो इसी प्रकार की यहाँ कहते हैं यहाँ कारण करण कौन हुआ मंगल कार्य कौन हुआ समाप्ति ये दोनों एक ही में रहना चाहिए ना तभी तो कार्यकरण होगा तो कहते हैं मंगलो कहाँ रहता है देखना पड़ेगा समाप्ति कहाँ रहेगा अगर मंगल तो रहेगा ये करने वाले में समाप्ति तो रहेगा ग्रंथों में या फिर कार्यकरण भाव कैसे होगा इसलिए यहाँ बीच में थोड़ा कहे हैं इसको और देखेंगे ठीक है ये दो महीना में और न्याय नहीं होगा नहीं इतना जल्दी ये देखने से ठीक है कर्यवराय